हा लेकिन किसी किसी आदमी ने हमको कहा देखो भाग स्वामी जी राम जी के समय भी करप्शन बहुत था बोले यहाँ पर कहा हो तो ना गया बिनु पैसा रहे जब तक आप हनुमान जी को कुछ पैसा वैसा नहीं चढ़ाओगे तब तक वो आपको आज्ञा ही देंगे अंदर जाने की लोगों का दिमाग बड़ा उल्टा चलता रहता है देखो ये पैसा पैसा रहे सुना क्योंकि आजकल की दुनिया देख ली विशेष करके अपने देश में तो बहुत ही खराब स्थिति है जब तक आप कुछ नहीं रखते जब पेपर रखोगे तो उसके ऊपर कुछ रखोगे तब तो तक पेपर चलता ही नहीं आगे ऑफिस वगैरह में तो बोले बोले दू रोग की मुक्ति ऐसी हो गई भाई ऐसा अर्थ नहीं है हमारे हनुमान जी महा भक्त विरक्त है ब्रह्मचारी उनका पैसे क्या लेना देना? जब उनके लिए कहा गया कि जब सीताजी ने अपने मोती की माला भी देरी तो चमा जाए देखने की राम जी है कि नहीं तो उनके तो बाबा भ्रम तो राम है बाकी ये दूसरी चीज से क्या मतलब हुआ तो ये चीज क्यों चाहेंगे अभिप्राय है कि हनुमान जी की भक्ति आपको मिल जाए हनुमान जी की कृपा हो जाए तो भगवान का दर्शन आपको आसानी से हो जाता है ऐसे रखवाले नहीं है कि जानी नहीं रहेंगे आपको वो तो ऐसे है कि पकड़ पकड़ के लाते हैं कि चलो देखो सुग्री जी को मिलाया निभीषण जी को मिलाया तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन किसने कराया देखिये तो जी को दर्शन कराया हमारे हनुमान जी ने जब पकड़ ली पैर के के तुलसीदार तो जी जब कथा सुनाते थे तो एक बूढ़े के रूप में हनुमान जी भी वहां कर चुपचाप बह जाते थे जब उनको पता लगा कि ये कोई बूढ़ा व्यक्ति सबसे बाल में जाता है ना वो बोले हनुमान जी है तो उन्हें पकड़ी लिया उनको फिर हनुमान जी ने उनको दर्शन करा दिया। देखो सुगम अनुग्रह तो नहीं तो राम दर्शन कितना कठिन काम है लेकिन हनुमान जी का अनुग्रह हुआ तो हो गया सबका राम द्वारे तुम अखारे हो बिनु पैसारे सब सुख लहरे तुम्हारी शरणा आपकी शरण आने से सब सुख की प्राप्ति हो जाती आपको लौकिक सुख चाहिए तो भी पारलौकिक चाहिए तो भी आध्यात्मिक सुख चाहिए तो भी जो भी किसी प्रकार का सुख आपको चाहिए शारीरिक आर्थिक पारिवारिक मानसिक बौद्धिक सब सुख मिल सकता है और पूरा रक्षक काहू को डरना जब फिर आपके जैसे रक्षक हमारे पास में हो तो काहू को डरना फिर किसी का डर हमको नहीं है किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, है वहां पर कहते हैं आपन तेज सवार आप तीनों लोग हाकते काप भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाते हरे सब पीरा जपत निरंतर अनुमत बीरा संकट से हनुमान चुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोलावे आप नेज समारोह आप है लेकिन हनुमान जी आप तेज आपका जो तेज है समारोह आप है आपका तेज संभालने में आप ही समर्थ हैं और आपका तेज आप ही सम्भालो आप इसका दूसरा अच्छी तरह से अर्थ है भी समझना देखो तो भगवान का कोई काम यदि हमारे पास आए कुछ काम करना तो ऐसा नहीं समझना कि उनका काम हम कर लेंगे भगवान क्या भगवान आपका काम है तो ये आपकी प्रताप से हो सकता है आप ही उसको संभाल सकते हैं इसलिए आप ही वो सब तेज बल हमको दीजिए हमसे भी करवाना है तो नहीं तो फिर आप ही अपना तेज है आप ही समारो अपना काम आप ही करो आपने तेज समारो आप है आपका तेज हमसे तो समझने वाला नहीं है आपसे समझा जा सकता है आप सम्भालो और तीनों लोग हाकते कापे जब वहां पर हनुमान दी होगी गणना करते थे तो तीनों लोग तरथ तरथने लग जाते हैं लंका में जब हनुमान जी ने एक बार धूम मचानी थी उसके बाद वानर शब्द हनुमान जी का भी ना जोड़ो वानर कोई जरूरत कोई सामान्य वानर भी आ गया तब भी लोग घबराते थे वहां पर इसलिए कहते हैं दूसरी बार अहार तो हनुमान जी के दूसरी बार राम जी ने सोचा कि आखिरी बार आक्रमण करने के पहले जरा रावण से कुछ फिर भी इसको थोड़ी से अवसर दे दे कि अभी भी समझ जाए तो उन्होंने अंगद जी को भेजा और अंगजी जब गए तो सौ लोग ऐसे घबरा अरे वो वानर फिर से आ गया वो पहचान नहीं कि ये दूसरा है पर वो तो वानर सब अपने आप रास्ता देने लगे ये महाराज चले रावण के दरबार में अपने आप ले गए उनको वहां पास हाँ देखो इनका नाम कुछ ऐसा प्रभावी बन गया था ये ना? कुछ कुछ ही नहीं तो तीनों लोग थको थक लग जाएंगे अरे वो वानर आ गया ऐसे घबरा के लगे तीनों लोग हाक देगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे और ये भूत प्रेत पिशाच वगैरह हैं वो तो पास में कहीं फटकेंगे नहीं महावीर जब नाम सुनावे जब आप महावीर जी का नाम लोगे हनुमान जी का कोई भूत प्रेत वगैरह नहीं आता अब कभी लोग पूछते हैं ये भूत प्रेत वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं और होते हैं ये भी एक प्रकार की योगी होती है हा? लेकिन वो सबसे तो खराब नहीं होते हैं अच्छे नहीं होते हैं कोई भूत अच्छे होते हैं कोई भूत खराब भी होते हैं भूत प्रेत भी एक योनि होती है हाँ। लेकिन इसका अर्थ है नही जिस, जिसका मरण होता है वो सबके सभी बनते रहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन उनकी भी मुक्ति हो जाती है सबकी मुक्ति होती है और उनकी मुक्ति का सबसे अच्छा साधन तो है भागवत भागवत श्रवण करो भागवत कथा करो तो अपने आप सब हो जाता है वैसे वैसे, वैसे बहुत बात बताई लेकिन ये ऐसे-ऐसे कोई है जो शरीर से चले गए लेकिन अभी दूसरे देह में नहीं गए और बीच में कहीं अंतराल रह गया, तो ऐसे ऐसी यू नहीं होती है वहां कहते हैं कि लेकिन ये भूत, पिशाच अगर आपके पास में नहीं आएंगे आप हनुमान चालीसा को बोलो कभी डर लगे ना कहीं पर कुछ ने बोल दिया कि यहाँ पर देखो ये भूत बंगला है आपको मालूम है हमारे स्वामी जी जब पहले मद्रास में गए ना पहले पहले बिल्कुल तो उनको एक घर में ठहरा दिया था वो भूत बंगला था कोई रहता ही नहीं था वहां पर बोले हम पंचमा भूत है डरना क्या पर जा के बैठ जाओ तो बैठ गए भगवान का नाम लो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रोड़ तो फिर जब भगवान मंगल स्वरूप भगवान है तो फिर नाश्याम अमंगलम तो फिर उनको कोई अमंगल चीज नहीं होती बस महावीर हनुमान जी का नाम सुनाओ से रोग हरे सब पीरा इनकी कृपा से बड़े रोग भी दूर हो जाते सारी पीरा भी दूर हो जाती है जपत निरंतर हनुमत वीरा तो जो वीर हनुमान जी का जो है निरंतर जप करें आप स्मरण करें तो सारे रोग शरीर के रोग तो है ही लेकिन मन के रोग भी, भी बहुत सारे हैं काम क्रोध आदि बुद्धि के भी हमारे रोग है अज्ञान है संशय है उल्टा ज्ञान है ये सारे बुद्धि के रोग हैं संकटते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे हनुमान जी संकट से छुड़ा देते हैं लेकिन किसके मन क्रम वचन ध्यान जो लावे जो कोई भी हनुमान जी का ध्यान करता मन कर्म वचन से माने उसकी भावना भी है उसका वचन भी है और कर्म भी है नहीं तो कोई कोई ना हम सिर्फ बाहर पे कहेंगे भाई कुछ काम हो तो कहना और किसी ने काम तो बोल दिया अरे मैंने तो सिर्फ कहा था इसका अर्थ यह थोड़ा कि तुम काम बताने नहीं लग जाओ एकदम से तो हम किसी को कहते हैं कि तुम काम बताना हो तो बताना कुछ तो फिर वो वचन से हुआ करने से नहीं हुआ अच्छा कभी वचन दिया और किसी ने काम बताया तो हमने कर भी लिया तो मन में सोचते रहते अभी दूसरी बार नहीं आएगा आई होप ये दूसरी बार नहीं आ जाए फिर कभी ऐसा तो फिर अभी मन से नहीं हुआ मन कर्म वचन से जो अः मनता वाचा कर्मणा हनुमान जी का ध्यान करे तो बस फिर क्या है हनुमान जी उसको सब संकट से छुड़ा दे संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो युग पर ताप तुम्हारा है पर जगत उजियारा आ रा साधु संतुम रख रे असुर निकंदन राम दुलारे सब पर राम तपस्वी राजा देखिए दुनिया में हम जितनी भी श्रेष्ठता का ताल में देखेंगे ये आदमी है उससे श्रेष्ठ ये हुआ उससे श्रेष्ठ हुआ उससे तो सबके ऊपर शासन करने वाले कौन हैं? तो कहा सब पर राम तपस्वी राजा ये रामचंद्र जी जो कि तपस्वी वेश में थे उस समय लेकिन सबके राजा तो यही है ना सबके पर इनके परे और कोई नहीं है एक बार नारद जी ने गुस्से में, में उनसे कह दिया था कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई नारद जी एक बार बड़े गुस्सा हो गए भगवान पे कि नहीं आप परम स्वतंत्र है आपके सिर पर और कोई नहीं है इसलिए आपके मन में जो आता है करते रहते हो क्या किया था राम जी ने उस समय विष्णु भगवान ने ये नारद जी के मन में बड़ा गर्व हो गया था कि मैंने काम को जीत लिया है काम वासना को जीत लिया भगवान को एक पाठ सिखाना चाहते थे एक सुंदर राजकुमारी उत्पन्न थी और उसको देख के ये ऐसे मोहित हो गए कि बोले मुझे शादी करनी इनके साथ में अब भगवान ने कर लो और शादी करनी मुझ पर प्रसन्न हो जाएगी और मेरे गले में माला डाल देगी वर मेरा विवाह हो जाएगा ऐसा नारद जी को नारद जी को अभिमान हुआ मैंने काम को जीत लिया लेकिन भगवान की माया को देखा तो मुग्ध हो गए और मुझे तो इसके साथ शादी करनी है इस लड़की के साथ मैं राजकुमारी के साथ लेकिन भगवान का सौंदर्य मिले तभी तो विवाह हो सकता है भगवान से कहा हे hey, हरि आपके जैसा मुझे सौंदर्य दीजिए भगवान का तथास्तु अब देखो हे हरि का हरि शब्द का एक अर्थ बंदर भी होता है तो वहां पर हनुमान भगवान ने उनको बंदर का अमोह दे दिया और राजकुमारी ने देखा ही नहीं उस लाइन में ही नहीं देखा जो जिस लाइन में हमारे नारद जी बैठे थे उस बिचार पंक्ति में जो राजा बैठे थे वो भी निराश हो गए गेली इधर तो देखती ही नहीं है तो एक बार देखा यह कहा बंदर आके बढ़िया तो केवल चेहरा वानर का था अच्छा, अच्छा ध्यान से तो सुनना वो चेहरा वानर का केवल राजकुमारी को दिखाई दिया और वो दो एक रुद्रगण थे बाकी सबको तो नारद नारद जी के रूप में दिखाई दे रहे थे भगवान बड़े दयालु हैं उन्होंने ऐसा मोहन कि सबके सभी वानर के रूप में देखे सब लोग उनको नारद रूप में देख रहे थे जब बाद में नारद जी को पता लगा की मेरे साथ में ऐसा तो ऐसा गुस्साया कि परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई आ परम स्वतंत्र आपके पर कोई ना आपके मन में जो आप ऐसा करते हैं आपको मैं शाप दूंगा और नाराज जी ने शाप दे दिया उनको अब वो कथा नहीं है लेकिन सब पर राम तपस्वी आप ऐसे हमारे वेदांत की भिष्टि से देखेंगे तो थोड़े सी और भी बात है कि परे किसके पर क्या है किसके परे क्या है तो कठोर निषद में इसके क्रम बताया इंद्रिय भरा ही अर्था इंद्रियों के परे इंद्रियों के विषय है देखिये हमारे कान है ना उनकी तो सीमा मर्यादित है लेकिन शब्द कितना फैला हुआ है शब्द तो बहुत है हमारी जीत कितना स्वाद ले सकती है स्वाद विषय तो बहुत बड़ा है हमारी जीत तो छोटी है इंद्रियों के परे विषय हैं। इंद्रियभ्य परा ही अर्थ अर्थेभ्यश्च परम मना हाँ। और विषयों के परे है मन वो ऐसे ऐसे विषयों की कल्पना कर लेता है कि कोई पूछो नहीं और मन पराबुद्धि परा और मन के परे बुद्धि है बुद्धि आत्मा महान हाँ। और हमारी जो एक व्यक्तिगत बुद्धि है उसके परे समि बुद्धि है ईश्वर की बुद्धि उसको कहेंगे जीव की बुद्धि के परे ईश्वर की बुद्धि है महान आत्मा महतः हाँ परम और और उस महत् के परे अव्यक्त प्रकृति है और अव्यक्ता पुरुष पर और अव्यक्त प्रकृति के परे पुरुष है ये परमात्मा है किसने ने उसके परे क्या पुरुष आत्मा परम की इस भगवान के परे उनसे अलावा दूसरी और कोई चीज नहीं है वो स्वयं ही अनंत व्यापक स्वरूप है सब पर राम तपस्वी राजा जब कहा जाता है कि ये राम जी सबके परे माने ये सारा क्रम आपको जान लेना चाहिए इसके परे रामचंद्र जी तीन के कहा जा सक साजा लेकिन आश्चर्य की बात है हनुमान जी आपने उनके भी सारे कामों को संभाल लिया यहां पर समुद्र पार कर लिया सीता जी की खोज कर ली वहां से सीता जी का सीता जी को संदेश दिया उनका संदेश लेके आए राजा तो ने आपने कितने काम किए वहां पर लक्ष्मण जी का प्राण जाए तो उनको बचा लिया अच्छा भरत जी भी निराश हो गए थे कि चौदह साल अभी राम जी में आए तो वो मरने जा रहे थे हनुमान जी वहां पर चले गए अरे अरे ऐसा क्या करे वो तो आ गए है चित्रकूट में हम ले आते ही है यहाँ पे भरद्राजी के आश्रम में आ गए है पास में आ गए हैं ठीक है ना तो उन्होंने कितने लोगों के काम आप काम ही करते चले गए तीन के काम और मनोरथ जो कोई लाभ है जब सबके परे राम जी उनके काम आप कर सकते हैं तुम्हें दूसरे के तो क्यों नहीं कर सकते हैं? और कोई मनोरथ जो भी आपके मनोरथ है माने आपकी जो मन की इच्छा है मनोरथ बड़ा अच्छा शब्द है रथ मे दौड़ना रथरिएट हमारा मन का रथ दौड़ते रहता है कहा, कहा, कहा, कहा, कहा जाते रहता है ये चाहिए वो चाहिए कहते हैं कि मनोरथों हो फिर भी भगवान पूरा कर देते हैं सोई अमित जीवन पन फल पावे उसको तो अनंत जीवन अपनी जीवन की प्राप्ति हो जाती है जीवन का सबसे बड़ा फल प्राप्त हो सकता है चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत विचे जगत में प्रसिद्ध है कि चारों युग में देखो में हनुमान जी का वो हुआ होता राम जी के समय लेकिन ये तो हमारी सृष्टि तो कल्प कल्प में चलती रहती है तो सत्य युग में भी हनुमान जी का प्रताप अब किसी कल्प में अब किसी युग में वो प्रकट होता है किसी में अप्रकट थोड़ा सा होगा मतलब जितना प्रकट राम अवतार में हुआ उतना शायद आपको उसमें दिखाई दे लेकिन उसका अर्थ ये नहीं की हनुमान जी का नाम हनुमान जी का प्रताप दूसरे युग में नहीं है ऐसी बात नहीं है द्वापर युग में भी कलि में भी सब युग में हनुमान जी का प्रताप है क्योंकि वायु देवता तो चारों युग में हैं और वायु के पुत्र की महति भी चारों युग में रहती है चारों युग प्रताप तुम्हारा महित सत्य युग पेता युग युग कल युग है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रख असुर निकंदन राम दुलारे साधु संत के तो आप रख हैं और असुरों को तो निकंदन अतुलित तो बलधामम हेम शैलाव देहम धनुजनु ज्ञानी नाम अग्रगण्य जैसा कहा हनुमान जी बलवान है अब कोई कोई बलवान लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे निर्मलों को निर्मलों को सताते रहते हैं कोई कोई बलवान लोग ऐसे होते हैं जो सीधे साधे लोग हैं उनको डराते रहेंगे दमकाते रहेंगे और तो दुष्ट लोगों के साथ में रहेंगे हनुमान जी ऐसे नहीं है साधु संत के तुम रखवाले और जहां असुर आ जाएगा उसको तो फिर ऐसा लगाते हैं कि और पूछो नहीं असुर निकंदन है उसका तो कंदन का निकंदन मारी देते हैं राम दुलारे राम जी के तो आप अप्रिय हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अकबर दीन जान की माता राम रसायन तुम रे पाता सदार और के दाता तुम भजन राम को पाव जनम जनम के दुख बिसराव अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि बात और देवता चेतन दरई हनुमत से सर्व सुख करी संकट कट सब पीरा जो सुमिर हनुमत बल मीरा ये राम बुला रहे राम प्रिय हो गए ये राम जी के प्रिय कैसे हो गए बड़े क्या है सीता जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया जब सीता जी से मिले ना हनुमान जी अशोक वाटिका में और उनको इतना सुख दिया उन्होंने इतनी सांत्वना दी तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने वरदान की झड़ी लगा दी वरदान देना शुरू कर दिए खूब वरदान और क्योंकि उनको बड़ा बुरा लगा कि पहले मैंने कहा कि जो राम कथा सुना रहा है वो सामने प्रगट हो जाए और जो ये छोटे से एकदम प्रकट हो ना तो एकदम मुंह घुमा लिया था सीता जी ने सीता जी को बड़ा बुरा लगा मैंने कहा कि मैं सामने आ जा और ये सामने आए तो मैंने मुंह घुमा लिया तो बोले नहीं नहीं नहीं अब तो इनको खूब इनाम देना चाहिए तो खुद तुम बलवान हो जाओ तुम बुद्धिमान हो जाओ तुम गुर हो जाओ तुम ज्ञानवान हो जाओ इतने सारे की सारी चीज दी तो हनुमान जी उसके तो कोई बहुत प्रसन्न नहीं हुए ठीक है बलवान हो गए बुद्धिमान हो गए तब तो सीता समझ गई कि इन आशीर्वादों से वरदानों से ये प्रसन्न नहीं होंगे उन्हें कहा कि करव बहुत रघु नायक रामचंद्र जी तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार करे थे बच्चे पे प्यार करते ये सुन लभी हगवान जी प्रसन्न हो गए राम दुलारे ये राम जी के प्रिय हो गए अच्छा इतनी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता जान की माता जी ने आपको ऐसा वर दे दिया कि आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन जाओ अष्ट सिद्धियां योग शास्त्र में बताई हुई है हाँ महिमा गरिमा लभीिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व ऐसी नौ अष्ट सिद्धियां बताएंगे अष्ट सिद्धि अनिमा अणिमा का अर्थ होता है बिल्कुल सूक्ष्म हो जाना छोटा सा हो जाना छोटी से छोटी चीज में भी व्यापक हो जाना है देखो आपने देखा ना सूक्ष्म रूप दर्शी ही दिखावा हनुमान जी में सिद्धि थी और फिर उनके बस सिद्धि थी सिद्धि देने वाले भी बन गए वो कोई सिद्धि हो लेकिन दे नहीं सकते नहीं उनके पास भी है दूसरों को भी दे सकते हैं अनिमा सूक्ष्म रूप छोटा सा रूप ले लिया मतक समान रूप धरी कपिए मच्छर के साइज का रूप ले लिया उन्होंने प्रवेश कर गए लंका में सूक्ष्म रूप धरी से महिमा विकट रूप धरी लंका इतने बड़े हो गए उस भी जो आए थे ना उनको निगलने के लिए वो समूह है जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा ताश दून कभी रूप दिखावा और सुरसा उनको निगलना जाती थी जितना वो मुंह खोले उससे दुगना दुगना हनुमान जी बड़े बड़े बड़े होते चले गए ये सिद्धि महिमा इतनी बड़ी बन जाए जब जब इच्छा हो तब बड़े बन गए छोटे तो हो गए हम तो सिर्फ फोटो को ही ब्लोअप कर सकते हैं बड़ा कर ले छोटा कर ले है न अलग अलग अलग टाइम में लेकिन हनुमान जी जब चाहे तो खुद बड़े हो गए छोटे हो गए जैसा भी ना अनिमा हाँ, महिमा गरिमा गरिमा माने भारी पट ऐसा भारी ऐसा भारी कि धूल का कण भी जो है ना इतना भारी बन जाए हनुमानी ने, ने पूछ को इतना भारी बना लिया था कि वो भीम सिंह महाभारत के साथ वो उठ को उठा ही नहीं पाए पूछ उनकी इतनी भारी हो गई इतने भारी हो बस लगी ना घिवाणी इतने हल्के हो जाना छोटे और हल्के हो जाना कि जैसे क्या कहते हैं पिछ के जैसे मयूर पिछ हो या कोई फेदर के जैसे इसलिए जब लंका को जलाया हनुमान जी ने तो उसका वर्णन कैसे करते हैं गोस्वामी जी मालूम है देह विशाल परम हरुआ मंदिर ते मंदिर पर तो विशाल है लेकिन एकदम हल्के है क्योंकि इतना विशाल देव और भारी भी हो तो फिर एक माइल से दूसरे पर कूद के सकते हैं अरे ये मोटे लोग होते हैं बैठे तो उठा ही नहीं जाता उनसे लोगों को बोला अरे उठा रहे मुझे को। तो लोग आते हैं उनको उठाते हैं अरे उठ ही नहीं पाते तो फिर एक कूदने की तो बात ही छोड़ो तो तो तभी भागते कुत्ता पीछे लगा तो लेकिन अब देखो देह विशाल है ये महिमा सिद्धि हो गई और लघिमा बिल्कुल हल्के है परम हरुआ बिल्कुल हल्के हैिमा महिमा गरिमा लगीमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व प्राप्ति प्राप्ति जो चीज प्राप्त कर रहा है प्राप्त मैं एक बात अर्थ है ये भी हुआ यहां बैठे बैठे चाहे जो लोग लोकांतरों का दर्शन कर सकते हैं भूत वर्तमान रह सब कुछ देख सकते सब चीज की प्राप्ति हो सकती है प्राकाम जो इच्छा है वही चीज बन सकते हैं चाहे जो काम रूप धारण करना है कभी बटू रूट में आ गए कभी जूस रूप में आ गए या जो इच्छा करे वो भी पूरी प्राकाम ईशित्व ईशित्व कार्यता है ईशन करना शासन करना और वशित्व का दता है सबको वश में कर लेना कि जा रहे हैं उनके पीछे अपने आप सब लोग पीछे पीछे चलते जाए क्या हो गया पता नहीं क्यों जा रहे हैं उनके पीछे पीछे पीछे पीछे वशीकरण है भगवान ने अपनी मुरली बजाई और सारी गोपियां जब काम छोड़ छाड़ के दौड़ते हुए चली जा रही वहां पर अपना अपना काम छोड़ के क्या है वसित्व उनके बंसी की नाद दीवानी बही चली जा रहे सबके सब, सब पागला पगला करके वशित्व ये अष्टती भ्रिया है अष्ट योग शास्त्र में वर्णन आता है ये भगवान की कृपा से संपादित की जा सकती है प्राणायाम आदि के द्वारा प्राप्त की जा सकती है बहुत प्रकार होते हैं उसके मंत्रों के द्वारा कर्म अनुष्ठान के द्वारा तप के द्वारा सब चीज के बहुत प्रकार से प्राप्त है लेकिन यहाँ पर तो उनको जानकी जी का आशीर्वाद मिली मेरे सारे देवताओं ने उनको दिए थे इनके पास सिद्धियां थी लेकिन यहाँ पर जानकी जी ने उनको क्या दिया ये सिद्धियां हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी और तुम इसके देने वाले भी बन सकते हो अष्ट सिद्धि निधि ये निधि जो है वो एक तो कुबेर जी की होती है कुबेर जो है ना हमारे खजाना रखने वाले देवताओं के कोषाध्यक्ष है ये तो इनका खजाना है और इनके पास जो नवनिधियां हैं वो तो मुझे नाम तो बता सकता हूँ लेकिन मैं कभी गया नहीं वहाँ पर तो मुझे मालूम नहीं देखा नहीं है तो उसके नाम है महापद्म पद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नीला और खरवा। एक बात फिर सुन लू महापद्म पद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नीला, खरवा ये नौ निधिया हैं इसमें से कोई चाहिए है? तो मिल सकती अच्छा ऐसे नौ निधियां हुई कुबेर जी की वैसे नौ रत्न भी होते हैं जो नौ रत्नों को तो हम जानते हैं थोड़े थोड़े से जैसे मुक्ता माणिक्य वैदूर्य गोमेद वज्र विद्रुमा पद्मराग मरकत नील ये मरकत होता है ना मरकत होता हरे रंग का होता है एमरल्ड देते है उसको और और तो मुझे पता नहीं फिर नीला क्या होता है हाँ नीला अच्छा होता है आप तो सब जानते हैं स्त्रियां हैं आपको तो मालूम होना चाहिए मणि होते हैं, माणिक्य होते हैं मोती होते हैं। मुक्ता मानी मोती मोती होते हैं मुक्ता कहते हैं इस प्रकार हुए है जिसका सोना है चांदी है हीरे हैं, रूबी है पन्ना है और ये, ये सारे ना नवरत्न ये इसके भी देने वाले हो सकते हैं कुबेर की संपत्ति दे सकते तो, तो ये क्यों नहीं दे सकते कहीं कहीं पर उसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी लगा लिया नव निधि का अर्थ होता है नव प्रकार की भक्ति जैसे भागवत में प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम श्रवण भगवान की कथा का श्रवण करना भगवान की कथा गुणों का कीर्तन करना भगवान के नाम का स्मरण करना तीसरी भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा करना अर्चनम उनके विग्रह की पूजा करना वंदनम नमस्कार करना दास्यम उनकी सेवा भाव दास भाव से सेवा करना और सख्यम मित्रता और आत्मनिवेदन पूर्ण शरणागति अपने आप को भगवान के पति अर्पित कर देना ये नव निधि आप आध्यात्मिक अर्थ लगाओगे तो ये भी तो लौकिक नवनिधि भी है अलौकिक भी नवनिधि है आध्यात्मिक भी है सबको दे सकते हैं भगवान हमारे हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पास राम रस जो है वो आपके पास में सदा रहो रघुपति के दासा तो आप तो हमेशा रघुपति के दास हैं और हम भी कामना यही करते की हम भी भगवान के दास हमेशा बन जाए तुम्हारे भजन राम को पाव तुम्हारे भजन तुम्हारी भक्ति करने से राम जी की प्राप्ति हो सकती है पावे, भावे ऐसे दोनों अर्थ हैं। आपका भजन करो तो भगवान को अच्छा लगता है राम जी को अच्छा लगता है और दूसरा अर्थ ये भी कहता आपका भजन करेंगे तो राम जी की प्राप्ति होती है पावे। और भी जन्म जन्म के दुख भी सरावे और जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो सारे जन्म जन्म के दुख खत्म हो जाते हैं आदमी भूल जाता है और अंतकाल रघुवर पुर जायी और अंत काल में जब देह त्याग होता है तब वो जीव कहा जाता है भगवान के धाम साकेत धाम को चला जाता है रघुवरपुर जाए तो विष्णु भगवान की दृष्टि बनेंगे वैकुंठ जाता है राम जी के अवतार में साकेत जाता है साकेत धाम कृष्ण भक्त कहेंगे गोकुल धाम जाता है तो कहा जाता है गोलोक गोलोक को जाता है शिव भक्त कहते शिवलोक जाता है कैलाश रघोवरपुर जान्म जहां, जहां पर जन्म होता है तो हरि भक्त का है तो जन्म से हरि भक्त हो जाते हैं वहां पर तुम क्योंकि तो ऐसी लोग जाते हैं हुआ और देवता चित्तन धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे हनुमान जी से सब सुख प्राप्त हो सकते हैं इसलिए और देवता चित्तन धरे इसलिए अपने मन में दूसरे देवताओं का ध्यान मत करो एक अर्थ ये हुआ कि और देवता चित्तन धरे का अर्थ है दूसरे देवताओं को मन में लो बस हनुमान जी को इसका अर्थ ये होता है कि तुम एक बार आपने एक प्रतिभक्ति करी तो उसके विश्वास रखो ये तो आज इसका विश्वास करे दूसरा उसे क्या कर रहे हैं उसका कर रहे हैं ऐसे ऐसे काम नहीं चलता है अपने मन को एकाग्र करो और दूसरी बात यह है कि और देवता चित्तन धरी का ऐसा अर्थ नहीं है कि और देवता का तुम ध्यान मत करो लेकिन अर्थ यह है दूसरे देवता ना इतनी बात को अपने मन में नहीं रखे दूसरे देवताओं से तात्पर्य इंद्र वरुण अग्नि वायु कुबेर और इनसे हैं, जिनमें थोड़ी थोड़ी शक्तियां हैं आपने उनको काम बताया तो कितना अपने मन में रखेंगे स्मरण रखेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है लेकिन हनुमान जी के साथ में ऐसा नहीं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 और देवता चित्त नही लोग एक अर्थ ऐसा करते हैं कि वो तो दूसरे देवता का ध्यान मत करो उसका अभिप्राय होगा कि तुम हमको एकाग्रह करो जो हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो दो दिन की है तो हनुमान जी काम नहीं कर रहे हैं गणेश जी को कर लेते हैं तो दूसरे के पास जा रहे है ऐसा मत करो हनुमान जी से करो और उनकी प्रसाद से आपको सब मिलना है और उसका अर्थ है और देवता दूसरे को जो छोटे देवताए हैं दीखपाल आदि तो वो अपने चित्त में आपकी बात को याद नहीं रखेंगे कहीं इतना कर नहीं पाते हैं भाई सही बात नहीं है हनुमान जी ने जो सूरज को निगल लिया तो वायु देवता बोले नाराज हो गए उन्होंने वायु रोधन कर लेवता ले। ले। हो गए और उन्होंने वायु देवता कहने के महाराज आप प्राण वायु का संचार करो बोले मैं करूंगा मेरे बच्चों को तुम सबके सब, सब लोग आशीर्वाद दो सारे देवताओं ने उनको आशीर्वाद दे दिए तो सारे देवताओं का बल तो हनुमान जी में आ गया तो फिर हनुमान जी की सेवा करोगे तो फिर सब काम नहीं जाएगा जो दूसरे देवता से करने जाओगे उन्होंने तो अपना बल इनको दे दिया हुआ है तो हनुमान जी की सेवा करो। हनुमत से ही सर्व सुख संकट कट है तुम्हारा संकट कट जाएगा मिटे सब पीरा सारी पीड़ा कष्ट दुख है वो सब समाप्त हो जाएगा जो तुमी रहे हनुमत बल ऐसे बलवान और वीर हनुमान जी का जो स्मरण करता है उसको ये सब चीज प्राप्त हो जाती है जय जय जय हनुमान गुसाई कृपा करुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूट बंदी महासुखोई जो यहाँ पर हनुमान चलीसा हो यी गौरीसा तुलसीदास तो सदा हरिचेरा की जय नाथ रुदयो मह डेरा की जय नाथ रुदयो मह डेरा जय जय जय हनुमान गोसाई हनुमान जी की जय जयकार हो और तो क्या है गोसाई गोसाई है मैंने गोस्वामी है ये गोस्वामी का अर्थ होता है गो का अर्थ है इंद्रिया तो इंद्रियों के स्वामी है सारी इंद्रियों को अपने वश में करके रखा हुआ है देखो ये बात बड़े महत्व की है जो आदमी इंद्रियों को वश में करता है वही हनुमान बन सकता है हनुमान का अर्थ मैंने पहले बताया था वजह आघात को भी सहन करने की जो सामने पर उसका सामना करने की शक्ति उसमें आती है जो इंद्रियों के वश में हो जाता है वो हाला हो जाता है एकदम पजामा छाप उसमें कुछ ताकत नहीं होती है लेकिन इंद्रियों को वश में करेंगे तो फिर आप हनुमान जैसे हो जाएंगे फिर चाहे जो समस्या हो सब परिस्थिति हो उसके सामना करने की शक्ति आ जाएगी फिर ऐसे व्यक्ति की जय जयकार हो ही जाएगी जय जय जय हनुमान गोसाई तो गोस्वामी हो जाएंगे गोस्वामी इसी को ऋषि केश भी कहते हैं ऋषि का नाम ईशा ऋषि का माने इंद्रिया इंद्रियों के जो स्वामी भगवान का एक नाम ऋषिकेश है कहा इंद्रियों के स्वामी है तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब है कहते हैं तो गोसाई माना गोस्वामी इंद्रियों को वश में किया हुआ तो जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु करनाई गुरुदेव के समान आप मारे पर कृपा कीजिए देखो गुरु का स्वभाव इतना बढ़ता है कहते हैं कि भगवान भी नाराज हो जाए तो गुरु आपको बचा लेंगे गुरु नाराज हो जाएंगे तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता लेकिन बाद में गुरु नाराज नहीं होते यही उनकी विशेषता है कारुण्य सिंधो तो करुणा सागर गुरुदेव जैसी कृपा करते हैं आप ऐसी कृपा कीजिए और बात भी वैसे भी देखो हनुमान जी तो शंकर भगवान की तो उतारे वो शंकर भगवान तो गुरु रूप है ही वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम ऐसी पहली वंदना की राम से इस मानस में गुरु को नमस्कार करते गुरु का शंकर रूप है शंकर भगवान ही गुरु रूप में आए हुए ऐसा तो आप गुरुदेव के समान हमारे ऊपर कृपा कीजिए जो सतबार पाठ कर कोई बंदी महासुख यदि कोई किसी प्रकार के बंधन नहीं है अलौकिक अर्थ में कोई कहता है कि कोई जेल वगैरह में गया हुआ है तो वहां यदि हनुमान जी का ध्यान उसके बंधन से मुक्ति हो जाएगी लेकिन दूसरा हमारे सांसारिक बंधनों से भी मुक्ति हो जाती है जो सतबार अतकार थे शतवार तो जो सौ बार इसका पाठ करता है कोई लोग कहते हैं माने सात बार तो सात बार पाठ करें तो छूट है छूटी वहां से गए अच्छा एक बार बताए आपने संकल्प किया कि सौ बार आप पढ़ेंगे तो सौ बार का ऐसा नहीं कि आप एक बार बैठे हो एक बैठक में आपको पूरा का पूरा पढ़ना ऐसा ऐसा नहीं है भगवान से आपको कि हम इतने दिन में सौ बार पढ़ेंगे लेकिन क्या कर भगवान को कहना पड़ता है आपको संकल्प करना पड़ता है कि मैं इतने दिन में सौ बार पाठ करूंगा या एक दिन में भी करना है तो आप सुबह दो घंटे बैठो फिर दिन में दो घंटे बैठो शाम को दो घंटे बैठो तो एक सौ बार उसको देखो बातें हैं कम से कम पांच मिनट तो आपको लगेंगे इस हनुमान पाठ करने में तो सौ बार करना तो पांच सौ मिनट आपको लगेंगे अब पांच सौ मिनट मैंने आपको कितने घंटे हो आप मेरा हिसाब कर लेना उस दिन दूसरा कुछ काम करना ही नहीं सारे दरवाजे बंद सब कुछ बंद और फिर अपना चुपचाप करते जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धि जो कोई हनुमान चालीसा ऐसा सौ बार पढ़े बिल्कुल मनसा वाचा कड़मा पूरा लगा के तो फिर हो ये सिद्धि सब सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी माने आपके मन की कामना की सिद्धि एक अर्थ होगा सिद्धि मारे अष्ट सिद्धियां भी है वो भी प्राप्त तो हो सकती है अच्छा और दूसरी सबसे बड़ी सिद्धि हमारे भगवान रमन महर्षि बताते हैं की सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है सिद्ध से वित्तीय सतएव सिद्धि स्वप्न उपमाना खड़ू सिद्ध योन्ना अपने अपना जो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है उसका ज्ञान होकर उसमें देव स्थिति हो जाना ये सबसे बड़ी सिद्धि है बाकी दूसरी सिद्धियां तो सपने के जैसी आई गई खत्म हो गई दिखने भर की है उसमें तो कोई खास प्रयोजन सिद्ध नहीं होता हो सिद्धि यह सबसे बड़ी सिद्धि भी प्राप्त तो हो सकती है आ, कोई कहेगा कि महाराज इसका प्रमाण क्या है कि सारी सिद्धि मिलेगी साक्षी गौरी सा गौरी सामान है गौरी गौरी के पति शिव भगवान ही साक्षी का तो है साक्षी हमारी संस्कृत भाषा में जो साक्षी शब्द है उसका लोकन साखी शिव भगवान साक्षी है इसके प्रमाण है शंकल उ के पूछे ना तुलसीदास सदा हरी चेरा की जय नाथ हृदय मोह डेरा जी कहते हैं मैं तो आपका सेवक हूँ चेरा में सेवक हूँ चेरा का चेला भी कर चेला कर लिखे रो गया तो चेला चेरा नहीं चेला मान शिष्य भी होता है सेवक भी होता है तो मैं तो आपका सेवक हूँ की जय नाथ हृदय मह आप मेरे हृदय दे में डेरा डाल दीजिए कैम्प करो यू कैम्प इन माई आर्ट कैंपिंग के लिए तो उधर तो मत जाना रेडवुड फॉरेस्ट वगैरह में लेकिन आप आ जाओ और मेरे हृदय में ही आप डेरा ला दो यू पिच योर टेंट देव और लग ले जाओ वहीं पर आ, अच्छा अंत में कहा पावन तनय संकट हर न रूप रामलखन राम लखन सो सुर धूप सियावर राम चंद्र की पवन सुत हनुमान की जय भई सब संत की जय पवन तनय आ पवन पुत्र अर्थ बता चुके हैं संकट हरना संकट का हरण करने माने मंगल मूर्ति धूप हाँ। आप तो मंगलता की मूर्ति हैं, आपका रूप मंगल है हा? नाम मंगल है लीला मंगल है गुण मंगल है मंगल धाम ही आप हैं। राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसह सुर भूप और आप राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ में देवताओं में भूप का राजा होता है देवताओं में आप श्रेष्ठ हैं, ऐसे हनुमान जी आप हृदय में बैठिए हमारे निवास कीजिए तो राम लक्ष्मण सीता जी के साथ हनुमान जी को भी अपने हृदय में हृदय मंदिर में आप विराजित कीजिए अच्छा इसका अर्थ होता है ज्ञान भक्ति वैराग्य और सेवा जो की हमारे हनुमान जी राम सेवा के सबसे बड़े आदर्श हैं तो अपने हृदय में राम माने ज्ञान है ज्ञान को बसा लीजिए सीता जी माने भक्ति है उनको बसा लीजिए और लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप वैराग को बसा लीजिए और सबकी सेवा में रत रथ हमारे हनुमान जी को अपने सेवा भाव को अपने मन में तो ज्ञान भक्ति वैराग्य सेवा जब आ जाए तो वह फिर आनंद मंगल है समझिए इस प्रकार से ये हनुमान चालीसा के ऊपर ये प्रवचन अब समाप्त होता है और अब एक बार हम पूरा का पूरा हनुमान चालीसा अब गायेंगे चरण करो जन मुकुर सुधारी विमल जस नायक बुद्धिहीन तनु जानिक सुनिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हर मु जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सीनु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनाम महावीर विक्रम बजरंगी बजरंगे निवार कुमति के संगी कंचन वरन विराज कुंडल सुशन कुंदल कुित आतव्र भ्रजा विराज कांदे मुंजने वो साज संकर सुवन केसरी नंद ज प्रताप महाजगोवंदन विद्यावान गुणी अति चातु आज करीवेको आभु चरित्र सुनिवेको रिमलकन मन बी सूक्ष्मूप दरि दिखावा बिकट रूप दरि लंक जरावा प्रीम रूप दरि असुर संहार रामचंद्र के राज संहारे लाय स जीवन लखन जियाए ची रु वीर हर शिवर लाय प्रभुपति बहुत बड़ा मम प्रिय भर कई सम भाईन तुम रोजक गाव अ श्रीपति कंट लगाव कनका दुक ब्रह्मादि मुनीता नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कहीं सतह कहाते उपकार सुब्रीवन की नाम मिलाय राजपदीन तुमरो मंत्र विभीषण मान पर जग जानुग सहस्र जो जन पर मिलोता ही मधुर पल जान मुद्रिका मेली मुख महित जल भी नामी गए अचरज अच्छा दुर्गम काज जगत के तुम देते राम दुआर तुमर अखबार को तनाजा विनुसार सब सुख लड़े तुम्हारी सरना तुम चत कहू को ना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाकते काप भूत पि साच निकट नहीं आवे जब नाम सुनावे ना सहे रोग हरे सब पीरा जपत तर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छोड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोलावे पर राम तप सीराज के काज सकल तुम ताजम और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पाव पर ताप तुम्हारा है पर बिद जगत जी आरम साधु समित के तुम रख असुर कंदन राम दुला अष्टि दिना निधिके दाता अकवर दीन जानकी माता राम रकायन तुमे पाता सदारभुपति के दाता तुम भजन राम को पाव जनम जनम के दुख बिसराव तकाल रघुवरपुर जाए यहाँ जन्म हरि बस का देवता चेतन भरई अनुमत से सर्व सुख करे संकट कत मिटे सब पीरा जो सुमिर अनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गुसाई कृपा कर गुरुदेव की नाय जो सत् बार पाठ कर कोई छूतई बंदी मा सुखो जो य पढ़े हनुमान चलिता हो यसी दिशा की गौरीता तुलसीदास सी सरा हरिचेरा जयनाथ हृदय महडेरा की जयनाथ हृदय महाेरा पवन रूप मंगलमूरतिप रामलखन सीता हृदय बसूप यावर रामचंद्र की जय वन सुत अनु मानकी है गंभीर मारुति वीर गं मारुति अति वीर मारुति वीर मारुति अति वीर मारुति हमारुदी, संगीत मारुती गीत मारुती संगीत मारुती भूत मारुती रामदूत मारुती भूत राम मारुती रामदूत मारुती राम भक्त मारुती परम भक्त मारुती भक्त मरु परमु नीर मारुति गंभीर नीर मारुति गंभीर मरती गंभीर मारुति ओम पूर्णमदा पूर्णमीदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमेवशिष्य ओ शां हरि ओ श्री गुर्द मैं हरि मे हरिपकृत मे हरिपकृत